उस दिन यहाँ आकर बैठा कुछ बोला भी नहीं प्राणायाम सांस कर साँस चढ़ाए बैठा रखा खाने को दिया परंतु खाया भी नहीं एक और दूसरे दिन भी बुलाकर बैठाया वह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा कप्तान की ओर पैर करके उसकी माँ का दुख देखकर रोता हूँ महिमाचरण से उस हठ योगी की बात तुमसे कहने के लिए उसने कहा था प्रतिदिन उसका साढ़े छः आने का खर्च है इधर खुद कुछ न कहेगा महिमा। कहने से सुनता कौन है श्री रामकृष्ण और दूसरे हंसते हैं श्री राम अपने कमरे में आकर अपने आसन पर बैठे पानीहाटी के श्रीयुक्त मणिसेन दो एक मित्रों के साथ आए हैं श्री रामकृष्ण के हाथ टूटने के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं उनके साथियों में एक डॉक्टर भी है श्री रामकृष्ण आजकल डॉक्टर प्रताप चंद्र मजुमदार का इलाज कर रहे हैं मुड़ी बाबू के साथ वाले डॉक्टर ने उनकी चिकित्सा का अनुमोदन नहीं किया था श्री रामकृष्ण उनसे कह रहे हैं वह प्रताप कुछ बेवकूफ तो है नहीं तुम क्यों ऐसी बात कह रहे हो इसी समय लाटू ने ज़ोर से पुकार कर कहा शीशी गिर फूट गई है मणिसेन हठयोगी की बात सुनकर कह रहे हैं हठ किसे कहते हैं हार्ट का तो अर्थ है गरम मड़ी के डॉक्टर के संबंध में श्री रामकृष्ण ने पीछे से कहा उसे जानता हूँ यदु मल्लिक से मैंने कहा भी था यह तुम्हारा डॉक्टर बिल्कुल खोखला है अमुक डॉक्टर से भी इसकी बुद्धि मोटी है अभी संध्या नहीं हुई है श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठ मास्टर से बातचीत कर रहे हैं वे खाट के पास पांव पोस्ट पर पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं इधर महिमाचरण पश्चिम वाले गौर ब्रामदेव बैठकर मडी सेन के डॉक्टर के साथ उच्च स्वर में शास्त्रालाभ कर रहे हैं श्री रामकृष्ण अपने आसन से सुन रहे हैं और कुछ हंस मास्टर से कह रहे हैं देखो झाड़ रहा है रजोगुण है रजोगुण होने से कुछ पांडित्य दिखलाने और लेक्चर देने की इच्छा होती है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 भाभा वेश में वे उठकर खड़े हो गए अधर और मास्टर के मस्तक और हृदय पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया पूर्वक कहा मैं तुम लोगों को नारायण देख रहा हूँ तुम ही लोग मेरे अपने आदमी हो अब महिमा चरण भी कमरे में आकर बैठे श्री रामकृष्ण महिमा से धैर्य रहता की बात उस समय जो तुम कह रहे थे वह ठीक है वेद धारण किए बिना इन सब बातों की धारणा नहीं होती किसी ने चैतन्य देव से कहा आप इन भक्तों को इतना उपदेश दे रहे हैं तो भी वे अपनी उन अप, उतनी उन्नति क्यों नहीं कर पाते चैतन्य देव ने कहा ये लोग योषित संग करने करके सब अपव्य कर देते हैं इसीलिए धारणा नहीं कर सकते फूटे घड़े में पानी रखने से क्रमशः सब निकल जाता है महिमा आदि भक्तगण चुपचाप बैठे हैं कुछ देर बाद महिमा चरण ने कहा ईश्वर के पास हम लोगों के लिए प्रार्थना कर दीजिए जिससे हम लोगों को वह शक्ति प्राप्त हो श्री राम के अब भी सावधान हो जाओ सच है कि अषाढ़ का पानी है रोकना मुश्किल है परंतु पानी निकल निकल भी तो बहुत चुका है अब बांध बाँधने से रुक जाएगा परिच्छेद उन्यासी अवतारवाद प्राण कृष्ण मास्टर राम गिरीश गोपाल आदि के संग में शनिवार पाँच अप्रैल अठारह सुबह के आठ बजे हैं मास्टर ने दक्षिणेश्वर में पहुँच कर देखा श्री राम कृष्ण प्रसन्न चित्त हैं अपनी छोटी खाट पर बैठे हैं जमीन पर कई भक्त बैठे थे उनमें श्रीयुत प्राण कृष्ण गोपाध्याय भी थे प्राण कृष्ण जनाई के मुखर्जियों के वंश के हैं कलकत्ते में श्याम में रहते हैं मेके लायल के एक्सचेंज नामक नीलाम घर के कार्याध्यक्ष हैं एक गृहस्थ तो हैं परंतु वेदांत चर्चा में उनकी बड़ी प्रीति है श्री रामकृष्ण देव की बड़ी भक्ति करते हैं कभी कभी उनके दर्शन कर जाया करते हैं अभी अभी एक दिन श्री रामकृष्ण को अपने घर ले जाकर उन्होंने उत्सव मनाया था ये बाग बाजार के घाट में रोज प्रातः काल गंगा स्नान करते हैं और वहाँ कोई नाव ठीक हो गई तो उस पर चढ़कर सीधे दक्षिणेश्वर श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए चले जाते हैं आज भी इसी तरह उन्होंने नाव किराए पर की थी नाव जब किनारे से आगे बढ़ी तब उसमें लहरों की टक्कर लगने लगी मास्टर भी उनके साथ थे उन्होंने कहा मुझे उतार दीजिए प्राण कृष्ण और उनके दूसरे मित्र समझाने लगे परंतु उन्होंने कहा नहीं मुझे उतार दीजिए मैं पैदल चलकर कर दक्षिणेश्वर जाऊँगा लाचार हो उन्हें उतार देना पड़ा मास्टर ने पहुंचकर देखा वे लोग कुछ पहले ही पहुंच गए हैं श्री राम कृष्ण से वार्तालाप कर रहे हैं श्री राम कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करके वे भी एक और बैठे अवतार बाद श्री रामकृष्ण प्राण कृष्ण थे परंतु आदमी में उनका ज्यादा प्रकाश है अगर कहो अवतार कैसे सिद्ध होगा जिनमें भूख प्यास ये सब जीवों के धर्म हैं संभव है कि उसमें रोग शोक भी हो तो इसका उत्तर यह है कि पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म रो रहे हैं देखो ना, श्री रामचंद्र सीता के वियोग से रोने लगे थे जब हरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह का अवतार लिया तब हरणाक्ष का वध हो जाने पर भी भगवान अपने धाम को नहीं गए थे वराह के ही रूप में रहने लगे कुछ बच्चे भी हो गए थे उन्हें लेकर एक तरह से बड़े मज़े में रहते थे देवताओं ने कहा यह इन्हें क्या हो गया यह तो अब आना ही नहीं चाहते तब सब मिलकर शिव के पास गए और सब हाल उन्हें कह सुनाया शिव ने उनके पास जाकर उन्हें बहुत समझाया पर सुनता कौन है वे अपने बच्चों को दूध पिलाने लगे सब हंसे तब शिव ने त्रिशूल से देह नष्ट कर दी भगवान खिलखिलाकर कर हंसे और अपने लोक को चले गए प्राण कृष्ण श्री राम कृष्ण से महाराज यह अनाहत शब्द क्या है श्री रामकृष्ण अनाहत शब्द सदा आप ही आप हो रहा है वह प्रणो ओंकार की ध्वनि है परब्रह्म से आती है योगी इसे सुनते हैं विषय जीवों को यह ध्वनि नहीं सुन पड़ती योगी जानते हैं कि वह ध्वनि एक ओर तो नाभि कमल से उठती है और दूसरी ओर उस क्षीर सिंधु साई परब्रह्म से प्राण कृष्ण महाराज परलोक कैसा है श्री रामकृष्ण सेन ने भी यह बात पूछी थी जब तक आदमी अज्ञान दशा में रहता है अर्थात जब तक ईश्वर लाभ नहीं होता तब तक जन्म ग्रहण करना पड़ता है परंतु ज्ञान हो जाने पर फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता पृथ्वी में या किसी दूसरे लोक में नहीं जाना पड़ता कुम्हार धूप में सूखने के लिए हंडियाँ रख देता है देखा नहीं तुमने उनमें कच्ची हंडियाँ रहती हैं और पकी हुई भी कभी कभी जानवरों के आने जाने से कुछ हंडियाँ फूट जाती है उनमें जो हंडी पकी हुई होती हैं उसे कुम्हार फेंक देता है उससे फिर उसका कोई काम नहीं चलता और अगर कच्ची हंडी फूटी तो कुम्हार उसे ले लेता है गाला बनाकर चाक पर फिर चढ़ा देता है उससे फिर दूसरी हंडी तैयार करता है इसी तरह जब तक ईश्वर दर्शन नहीं हुआ तब तक कुम्हार के हाथ जाना होगा अर्थात इस संसार में घूम घाम कर आना होगा उबाले हुए धानों के गाड़ने से क्या होगा फिर उससे पेड़ नहीं होता मनुष्य यदि ज्ञानाग्नि में सिद्ध हो जाए तो फिर वह नई सृष्टि के काम का नहीं रहता वह मुक्त हो जाता है पुराणों के मत में है भक्त और भगवान मैं एक अलग और तुम अलग शरीर एक पात्र है जिसमें मन बुद्धि अहंकार रूपी पानी है ब्रह्म सूर्य स्वरूप है इस पानी में उनका प्रतिबिंब गिर रहा है भक्त ईश्वर का वही रूप देखता है वेदांत के मत से ब्रह्म ही वस्तु है और सब माया स्वप्नवत अवस्तु अहम रूपी एक लाठी सच्चिदानंद समुद्र में पड़ी हुई है मास्टर से तुम इसे सुनते जाना अहम लाठी को उठा लेने पर एक सच्चिदानंद समुद्र रह जाता है अहम लाठी के रहने से दो दिख पड़ते हैं इधर पानी का एक हिस्सा और उधर एक हिस्सा ब्रह्म ज्ञान होने पर मनुष्य को समाधि हो जाती है तब यह अहम मिट जाता है परंतु लोक शिक्षा के लिए शंकराचार्य ने विद्या का अहम रखा था प्राण कृष्ण से परंतु ज्ञानियों का एक लक्षण और भी है कोई कोई सोचते हैं मैं ज्ञानी हो गया ज्ञान का लक्षण क्या है ज्ञानी किसी की बुराई नहीं कर सकता वह बालक सा हो जाता है लोहे के खड में खड़ग में अगर पारस पत्थर छुआ दिया जाए तो खड्ग सोने का हो जाता है सोने से हिंसा का काम नहीं होता बाहर से भले ही जान पड़ता हो कि इसमें राग अहंकार है परंतु वास्तव में ज्ञानी में यह कुछ नहीं रहता दूर से जली रस्सी देखिए तो जान पड़ता है कि यह रस्सी ही पड़ी हुई है परंतु पास जाकर फूक मारिए तो सब राख होकर उड़ जाती है क्रोध का अहंकार का बस आकार मात्र है परंतु वह यथार्थ में क्रोध नहीं अहंकार नहीं बच्चे में आसक्ति नहीं रहती अभी अभी उसने घरोंदा बनाया कोई उसे छू ले तो तिनक कर नाचने लगे रोना शुरू कर दे परंतु खुद ही थोड़ी देर में उसे बिगाड़ डालता है अभी अभी देखो तो कपड़े पर रीझा है कहता है मेरे बाबू ने ले दिया है मैं नहीं दूंगा, परंतु एक खिलौना दो बस भूल जाता है कपड़े को वहीं छोड़कर चला जाता है यही सब ज्ञानी के लक्षण हैं चाहे घर में बड़ा ऐश्वर्य हो शीशे मेज तस्वीरें गाड़ी घोड़े परंतु दिल में आ जाए तो सब छोड़ छाड़कर काशी की राह पकड़ ले वेदांत के मत से जागरण अवस्था भी कुछ नहीं है किसी लकड़हारे ने स्वप्न देखा था कच्ची नींद में ही किसी दूसरे के जगा देने पर उसने झुंझलाकर कहा तूने क्यों मुझे कच्ची नींद में जगाया मैं राजा हो गया था और सात लड़कों का बाप मेरे बच्चे लिखते पढ़ते थे अस्त्र विद्या सीख रहे थे मैं सिंहासन पर बैठा राज कर रहा था क्यों मेरा सब जब बाग उजाड़ डाला उस आदमी ने कहा अरे वह तो स्वप्न था उसमें क्या रखा है लकड़हारे ने कहा चल तू नहीं समझा मेरा लकड़हारा होना जिस तरह सत्य है स्वप्न में राजा होना उसी तरह सच है लकड़हारा होना यदि सत्य हो तो स्वप्न में राजा होना भी सत्य है अब श्री रामकृष्ण विज्ञानी की बात कह रहे हैं नेति नेति करके आत्म साक्षात्कार करने के को ज्ञान कहते हैं नेति नेति विचार करके मनुष्य समाधि में आत्मदर्शन करता है विज्ञान अर्थात विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करना किसी ने दूध का नाम ही नाम सुना है किसी ने दूध देखा भर है और किसी ने दूध पिया है जिसने सिर्फ सुना है वह अज्ञानी है जिसने देखा है वह ज्ञानी है और जिसने पिया है वह विज्ञानी है विशेष रूप से ज्ञान उसी को हुआ है ईश्वर को देख उनसे वार्तालाप करना जैसे वे परम आत्मी हो इसी का नाम विज्ञान है पहले नीति नीति किया जाता है वे पंचभूत नहीं हैं मन बुद्धि अहंकार भी नहीं है वे सब तत्वों से परे हैं छत पर चढ़ना होगा सब सीढ़ियों को एक एक करके छोड़ जाना होगा सीढ़ियां कभी छत नहीं है परंतु छत पर पहुंचकर देखा जाता है जिन चीज़ों से छत बनी है ईट चूना सुर्खी उन्हीं चीज़ों से सीढ़ियाँ भी बनी हैं पर सीढ़ियाँ कभी छत नहीं है जो परम ब्रह्म हैं वे ही जीव जगत और चौबीस तत्व भी हुए हैं जो आत्मा है वे ही पंचभूत भी हुए हैं मिट्टी इतनी कड़ी क्यों है? अगर वह आत्मा से ही हुई है उनकी इच्छा से सब हो सकता है हाड़ और मांस शोड़ित और शुक्र से ही तो होते हैं समुद्र का फेंद कितना कड़ा होता है